श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णो भक्त सह दक्षिणेवरे चतुर्दशेद श्रीरामकृष्ण दक्षिणेवरे सभक्भक्तस्त संसारा भय प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिण स्व प्रकोष्ठे भोजना किंचित विश्रामी स्म अधर अधर्मास्टर महाशयाभ्या सगम्य प्रणतम कश्चनतांत्रिगक् आगता हा। राखालाद्रारालादय इदानं श्री प्रभुसनिध रविवासर त्र्यशीत शत आंग्ल वासरो जुनीय सप्तश चतुर्थो चतु दिवस ज्येष्ठ से शुक्ला श्रीरामकृष्ण भक्ता संसारे स्थि कथम न भव परमस् जनकादान पर संसार आगता तथा भय निष्काम से संसारिणों भैरवी दर्शन जनक अधो वदनोभू कुंठा संजाता, सैरवी अवदत् जनक इदानिम ज्ञानो इद्मीत ज्ञानोद जाता हैश्या इदानमे स्त्रीपुरुषोधो विदे अंजाग सत्य सवधने स्वकमी गात्रे कृष्ण कलंकलो भविष्य दृष्टि ये संसारी भक्त यदा धितक्षौमसन पूजयती तदा किंच उपहार, स्वीकारम उपहारस्वीकार येको भाव तत स्वूर्ति पुनरपी रजतमस् सगुणो भक्तिद परंतु भक्तिसत्व भक्तिरज भक्तितमश्चास्ति भक्तिसत्व विशुद्धसत्व तत्सरमंत्रेण न्यक मन संव कवल शरीर रक्षावृत्त शरीर मनोवर्तवंस त्रिगुणातीत कर्मफलातीत पापुण्या केशवसेन तोषी च परमहंस त्रिगुणातीत ते गुण सी यो बा कसा गुण से न वशंसा लघु लघुबालाका समीगमनमोदय स्वभा परमहंस नक्नो नेद संसारिण कृते तरी स कर्तव्योंत्रि भक्त परमहंस से कापुण्यबोधो विद्यारे श्रीरामकृष्ण केशवससेषिज्ञासी मेोक्त इतप्यधिके तव संघाद न सेशववन न अवाची तरी अस्त महाशय पाप पापुण्यपापे के जानस पश्यति परमहंसदशायां एव सबुद्धि दत्ते सव कुति दत्तेमरे फले कि कस्चि वृक्षे मिष्ट फलम कस्ि पादपे आम्ल व फल तेनाली मधुराम्रोपी पुनरम्ल आम्रतक वृक्षोपी कृत तांक आम महाशय पर्वतो पर्वतरी दृश्यते पाटलपुष्पेत्रम यवदृष्टिर्गछति तबदे कवल पाटलपुष्पेत्रम महंस पश्यस तस्व मैश्वर्य सद सतिमा उत्तम धमे सर्वं पुण्यपापे इकम सूक्ष्मत तदवस्था लीयते पाप कर्मफल पापुण्ये कलमसम उत्तरदाय च तांत्रिक हा, परम िगक्त पर कर्मफलम श्रीरामक तदप्यस्ति सत्कर्ण सुफलम असत्कर्ण कुफल मरीचसवण कटुता नवादते एक तरह अस्माकं तांत्रिगक् अस्माक उपाय कर्मफलमस्ति खलु श्रीरामक अस्तु कृते भिन्नो नेमह एक उुक्त गान गाय मनरे कृषिकर्म न जानसि एकताद मानव क्षेत्र अकष्टमस्ती सती सुवर्णफल काली निधे सच नाशो न सैत साकेश दृढ़ा आवेष्टनी यमस्त साध्यम न भजते गुरुदत्त बीज मुक्ति भक्तिरसे कुर एका पारियसि चेन्मनो राद समना गमन मार्गो नष्ट मम मनस संशय व्या अरे मम गृह नवद्व चुका शिवरक्षीस्था सी एकाली गृह बद्धमस्ति, बद्धस्तसकमे श्रीनाथ अभयद सन्सीनोस् काश्या ब्राह्मण एवं म्रियता वेशिया मियता शिवो भेद यदा हरिना कालीमना चक्षुष अश्रुन निसर तद सन्ध्याद उपयोग जहाती कर्मग संप्य कर्मफल तम नीप्रभु पुनर्गान गायती भाव तो भावद लाभो मूल सत्यय कालीप्द सुधार हृदय चित् यदि ठति यस्ति तदा पूजा होमयाग यम श्री प्रभु पुनर्गान गाते ते सन्ध्यासु योब्रूते कालीति पूजा सन्ध्या सकमेक्षत संध्या तदन्वा भ्रमती कदा गयाम गंगाम गांसादी काशी कांची कौवा वांचती काली कालीवनों काली में अजपचे सिद्ध्यस्जते अति असदुद्धि पापबुद्धि पुनरवशिष्य से भक्तः ताकता यदुम विद्या हंता श्रीरामकृष्ण विद्यास्मता भक्सस्मता दासता अनिंदस्मता ठती दुष्टास्मता अपैतिहांक महाशय अस्मा की अने संशया नष्ट श्रीरामकृष्ण आत्मसाक्षात्कार सतीसंदेह भवती, तांत्रिक भंजनमतींत्रिगक्तस्तः भक्स्तम मंदग्य संशय अष्टिद्धय भक्स्तम उपाधेय वद किं रा मम पुनर्बंधो मम पुनः कर्मफल श्री प्रभु पुनर्गाय अहम दुर्गा दुर्गे वदन मातर्यदी म्रििए अ दीनम नारे तद्या हे शंक नाशयामी गोब्राह्मणम हन्म भ्रूण सुरापना कौमी नाशा नीं एक पातक न गणयाम क्षणमी हे माता ब्रह्मपद्रा शक्नो श्रीरामकृष्ण पुनर्वद विश्वास विश्वास विश्वास गुरुरगद्गद राम हैेन राजते सए रा प्रतिघट अटिका भुंजानोस् भक्त कथयतिटिका घृताभ्यक्ता दीतादो गुरचने विश्वास हतभागा विश्वासो नवती सद संशय असति आत्मसाक्षात्कारशया नापस शुद्धा भक्तिमा तशु प्राप अणिमादे सिद्ध्येत काम कृष्णर्जुन जगा अणिमादय चमत्कारी शी सरसाक्षात्कार नंचित शक्तिवृद्धिर्भवितुम् अर्हति तान्त्रिकभक्तः महाशयतान्त्रिक्रिया इदानीं कथं न फलदा भवति श्रीरामकृष्णः सर्वाङ्गिणा न भवति किञ्च भक्तिपूर्विका अपि न भवति अतो न सफला जायते इदानीं श्रीप्रभुः आलापरिसमाप्तिं सूचयति कथयति च भक्तिरेव सारं यथार्थो भक्तो हि निर्भिको माता सर्वं निदगस् मजारो मूसक आक्रमति अन्यथा धारयती